देवा देवता न मर्ता आपस्वसो अत आपु सीक्वाक्ष दिवस मृत नोत ऊती न नस देवा न देवता न मर्ता न अंतम जिस बलवान महावली इंद्र का अंत देवा विद्वा इंद्रियां, देवता विद्वान लोग मरता साधारण मनुष्य आप प्राण समुद्र आदि अंतम अंत अन्त को न आपू पार, पार नहीं पा सकते वह महाबली किस प्रकार से है प्रवा व्यापक हो करके पूरी तरह से व्याप्त होकर के तक्षा तो अपने छेदक और भेदक बल से क्षमा पृथ्वी की दिवह दिवलो की स्वर की मृतवान बलवान होकर के इंद्र भवतु हमारी रक्षा के लिए समर्थ हो तो रक्षा के लिए किस प्रकार के गुण वाले की स्तुति की जा रही है जो अत्यंत बलवान है बलवानों की ही स्तुति की जाती है निर्बलों से कौन करेगा तो ईश्वर अत्यंत बलवान है महाबली है वो कैसे बली है क्योंकि उसका अंत कोई नहीं पा सकता है अंत से मतलब अभिप्राय है उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता उसको कोई उसके कार्यों से रोक नहीं सकता ना उसकी किसी सीमा को कोई प्राप्त कर सकता है इस कारण से वो क्या हो गया और सबसे बलवान हो गया संसार में भी बलवान होते हैं बुद्धिमान होते हैं विद्वान होते हैं सब प्रकार के गुण वाले होते हैं लेकिन एक से एक होते हैं संपूर्ण विश्व में एक ही व्यक्ति सबसे बलवान हो ऐसा नहीं हो पाता है कोई न कोई दूसरा उसका काट मिल जाता है फिर विद्या में भी ऐसे होता है सबसे अधिक विद्वान कोई नहीं होगा संसार में ऐसे बल में होगा सबसे अधिक बलवान कोई नहीं होगा नहीं होता है बराबर की टक्कर के होते हैं एक बार मान लो जो अत्यंत सबसे ऊपर वाले हैं ना एक बार उसको हरा दिया लेकिन दूसरी बार कराएंगे तो वो हरा सकता है उसको तो ऐसा हाँ उसमें भी तो कई होते हैं ना किसी के अवसर खो जाते हैं किसी की कोई भूल हो जाती है उस कारण से एक आगे पीछे हो जाता है लेकिन बाद में फिर भी कराया जाए तो ऐसा नहीं होगा वो दूसरा पटक सकता है फिर तो एक से एक होते हैं वहाँ पर भी होते हैं लेकिन अन्य अन्य कारणों से किसी को मिल जाता है किसी को कोई पीछे रह जाता है कुछ हो जाता है पर गुणवत्ता में कमी नहीं होती है एक से एक रहते हैं और कुछ दिन के बाद तो फिर जाना ही है उसको ऐसा अच्छा, तो होता ही नहीं है अब कोई नहीं आएगा ये वो नहीं कह सकता है वो यही कह सकता है कि आज निकल गया बस जैसे तैसे आज निकल गया आगे के लिए वो भी नहीं होता है निश्चिंत आगे उसको पता है कि कल मारे जाएंगे हम तो इसलिए संसार में ऐसा कोई नहीं होता है धन वाला भी ऐसे मिलेगा और दूसरी बात है कि अगर कई मिलके करें तब तो कोई गिनती नहीं होगी उसकी एक और एक की तो टक्कर हो भी जाएगी लेकिन सारे मिलके अगर उसके पीछे पड़ेंगे तब सभी को चुनौती देने वाला कोई नहीं होगा फिर लेकिन ईश्वर में ऐसी विशेषता है कि एक एक को भी देख सकता है वो और सारे मिलकर के उससे भिड़े तो भी देख लेगा वो है भिड़ने का ही मतलब हुआ ना कि में अकेला कोई बलवान व्यक्ति चाहे चलो मेरे से तो नहीं रुका तो कई को लेके जाते हैं ना फिर तो ऐसा कई को लेकर के जाएंगे तो क्या होगा तो भी यहाँ वाले के तो हरा देंगे हम एक से हार जाते हैं दो तीन मिलके फिर जाते हैं और हरा देते हैं उसको लेकिन ईश्वर के पास एक बार हार करके हम आ गए और सबको समेट के ले जाए फिर बुला करके तो भी हरा देगा वो और एक बार नहीं दस बार में भी हरा देगा सत्रह बार हराया था ना उसको मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को सत्रह बार हरा दिया लेकिन अठारहवें बार में फिर उसने हरा दिया इसको ने आ, में हार गया जो भी हुआ अंत में तो पकड़ लिया ना उसने इसको इतना तो हुई है पहले इसने भूल की मारा नहीं उसको बाद में इसे ये मारा गया पर ईश्वर के सामने ऐसा नहीं होता है कभी वो पहली बार भी नहीं हारता है किसी से और कई बार कोई कर ले तो भी नहीं हारेगा ये नास्तिक लोग ईश्वर का विरोध कब से करते आ रहे हैं और अंत तक नहीं कर पाएंगे उसका विरोध उसकी सत्ता बने ही रह जाएगी लुप्त नहीं होगी आज वेद का हो सकता है पूरा विनाश हो जाए नष्ट हो सकता है पूरा वेद संस्कृत भाषा पूरी नष्ट हो सकती है लेकिन कल फिर हो जाएगी सृष्टि तो तो जब बनेगी दूसरी तब तो तक तो तो ऐसे ही चलेगा बिना तो तो तो तो तो हाँ फिर नहीं होगा लेकिन ये इसका बीज नहीं जाएगा बाकी भाषाएं अगर नष्ट होगी तो नष्ट हो जाएगी वो उसको फिर नहीं उसको ही संभावना नहीं है उसकी अंग्रेजी चली गई हिंदी चली गई तो वापस नहीं आएगी ये आगे की भी नहीं संभावना है इसकी लेकिन संस्कृत की वेद की ऐसी नहीं है ये वापस फिर आ जाएंगे अब हो जाए। तो नहीं आने वाली वाले नहीं आएगा कहीं न कहीं इसका बीज मान लो बच जाता है वहां से फिर बढ़ जाएगा कहीं नहीं बचता है एक भी व्यक्ति नहीं होता है संस्कृत का विद्वान बचता है तो वापस नहीं आई है। प्राय ऐसा नहीं होता है लगभग नहीं होता है कहीं न कहीं कुछ न कुछ बच जाता है अच्छाइयाँ रहती है ना कल को क्या होता है ना दुष्ट लोग भी अच्छाई की करने लग जाते हैं अपेक्षा कोई भी व्यक्ति झूठ दूसरे के सामने बोलना चाहता है अपने लिए तो नहीं चाहता है ना दूसरे से तो यही अपेक्षा करें मेरे से सत्ती बोले तो सत्ती को छोड़ा कहाँ उसने पूरा यानी सत्ती की अहिंसा की धर्म की सर्वथा उपेक्षा नहीं होगी आधा तो बचेगा ही ये क्योंकि दुष्ट लोग आधा तो रखते ही बचा करके अपने लिए बचा के रखते हैं वो पूरा दूसरे के लिए केवल नष्ट करते हैं कोई भी व्यक्ति कभी नहीं होगा जो सामने वाले से अपेक्षा रखेगा पूरा झूठ बोले मेरे से झूठ देगा ही नहीं कोई नहीं देगा छूट तो बचा के रखा ना उसने मान तो रहा है ना कि सत्य बोलना चाहिए ऐसा तो नहीं हुआ कि सत्य के बिना काम नहीं चलता है वो नहीं कह सकता है सत्य के बिना काम चलेगा ही नहीं ऐसा कोई नहीं कह सकता है क्योंकि वो नहीं दे सकता है किसी को छूट निकट से निकट व्यक्ति के लिए भी नहीं मानेगा कि मेरे से ये झूठ बोल सकता है कोई नहीं स्वीकार करेगा अपने लिए तो कोई करेगा ही नहीं दूसरे के लिए भले कहेगा कि इसके बिना तो काम चलता नहीं है झूठ के बिना ये सारी की सारी चीज़ें दूसरे के लिए होती है छल कपट अन्याय जितना जो कुछ भी है ये सबके सब, सब दूसरे के लिए अनाज में मिलावट करते हैं कब क्योंकि बेचना है इसको अगर उसको बेचना नहीं हो तो थोड़े मिलावट करेगा वो खरीदना इसमें खरीदने समय वो नहीं मानेगा कि हाँ मुझे मिला करके दो तो अपेक्षा तो रह गई ना सर्वथा कहाँ हुई तो इतना तो बचा के रखेगा गाय की जैसी बात दुष्ट से दुष्ट लोग दूध तो चाहेंगे ही वो बचा के तो रखेंगे सर्वथा नष्ट नहीं होने देंगे क्योंकि इसकी अपेक्षा वो सर्वथा नहीं समा कर सकते दूध तो चाहिए तो पूरा नहीं नष्ट नहीं होने देंगे बचा के रखेंगे वो हाँ दूसरे के पास से पूरा नष्ट कर देंगे लेकिन कल कोने के पास जो बच जाएगा वहाँ से फिर बीज बाहर आ जाएगा ऐसे करके चलता है पूरा क्योंकि सत्य धर्म जो कुछ भी है सुख के साधन सर्वथा नष्ट नहीं किया जा सकता इसके बिना काम जीवन नहीं चलेगा अच्छा जी, वो प्राकृतिक स्थिति के कारण होते हैं मनुष्यों के द्वारा नहीं नष्ट होंगे उनकी प्राकृतिक स्थितियां ऐसी बन जाती है वो नहीं जी सकेंगे हो वो हो जाएंगे वातावरण सृष्टि में अंतर आता जाता है ना पृथ्वी में अंतर आएगा जैसे अपने शरीर में होता है बाल्यकाल में दांत टूट गया फिर उग जाते हैं और अब टूट जाए तो अब दोबारा नहीं आने वाला है ना तरह से कई हो कई वो होती रहेंगी बनती जाएंगी वो वापस नहीं आने वाली है होती रहती है तो कुछ तो वातावरण सृष्टि क्या है इस तरह है सभी जैसे अभी यहाँ गंदा संदा रखने लगे तो मच्छर अपने आप हो जाएंगे और साफ़ सफाई करो तो मच्छर नहीं होंगे दूसरा कुछ भले हो जाए और कीड़े उत्पन्न हो जाएंगे तो हर कीड़ों के लिए अपना अलग वातावरण होता है उस उसकी वातावरण में वो जन्मते हैं उसके नष्ट होते ही नहीं वो चले जाते हैं मर जाते हैं, नहीं होते हैं अगर उस वातावरण की आवृत्ति नहीं हो तो नहीं होंगे वो एक कीड़ा होता है ना जाड़े में केवल होता वो बारिश में होता है मखमल वाला इंद्र कहते हैं उसको वीरभूटी वो केवल वर्षा काल में ही शुरू में उत्पन्न होता है वो बाद में नहीं हो सकता है साल भर नहीं हो सकता है वो तो उसके लिए वो वातावरण बनता है उस समय इस कारण से अब वर्षा की तो चूंकि हर वर्ष आवृत्ति हो जाती है और वर्षा की आवृत्ति नहीं हो अकाल पड़ता हो मान लो उसमें तो नहीं जन्मेगा वो तो थे थे थे था था। हाँ बारिश जो भी होता है तो हर शरीरों के लिए अपनी अपनी होती हैं वो स्थितियाँ वातावरण होते हैं वो नहीं बनेगी तो वो नहीं आएंगे, बनेगी तो आएंगे कुछ तो धरती में रहते हैं और नहीं तो ईश्वर के द्वारा नए निर्मित होंगे वो प्रजाति हैं ऐसे प्रायः तो होने चाहिए धरती में वही होगा हाँ वातावरण होने के बाद वो उत्पन्न होने लगेंगे तो इस तरह से ये अपनी बात चल रही थी कि अकेले अकेले तो ईश्वर सभी को हरा ही देता है मनुष्य भी ऐसा कर लेता है अकेला अकेला, अकेला पराजित कर देता है लेकिन जब समूह आता है उसके सामने तो उसको नहीं हरा सकता मनुष्य भी पर ईश्वर के सामने ऐसी स्थिति नहीं है वो अकेले भी हरा देगा समूह को भी पराजित करेगा और एक बार नहीं कितने बार भी करे तो भी पराजित करेगा वो इतना बलवान है वो हमारे नियम उसके ऊपर लागू नहीं होते हैं इसीलिए उसको कहा कि देवता देवा जो भी है कोई नहीं उसके अंत को प्राप्त कर सकता पहली बात कही कि देवा अर्थात इंद्रियां ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकती अंत को तो ईश्वर क्या है अनंत है और इंद्रियों के की सीमा क्या होती है शांत होती है थोड़ी देखती है बहुत कुछ नहीं देख सकती आँख से एक सीमा तक देख सकेंगे बहुत अधिक सूक्ष्म भी नहीं देख सकते कुछ सीमा तक तो दिखाई देते हैं बहुत छोटे हो जाने पर नहीं दिखते आँख से ऐसे बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं देख सकेंगे इसको देखने लग जाओ बड़ी दीवार को सीधे तो पूरी दीवार नहीं दिखेगी ना टेढ़ा करेंगे आंख तब तो दिखेगी वो सीधे देखते रहो तो नहीं दिखेगी ने? अब इसी तरह से धरती के नीचे चारों तरफ देखना चाहो यहाँ से तो नहीं देख सकते थोड़ा थोड़ा ऊपर उठो तो ज़्यादा ज़्यादा दिखेगा लेकिन पूरा नहीं देख सकते तो ऐसे इंद्रियों की सीमा होती है देखने की ऐसे कान से भी हैं कुछ मात्रा तक कम से कम ध्वनि और अधिक से अधिक तक सुन सकते हैं दीश से दीश हाँ की तो ध्वनिया कम भी होती है और अधिक भी होती हैं उससे भी लेकिन ये नहीं पकड़ सकती हमारी इंद्रियाँ इसकी अपनी सीमा है ऐसे ही रस की गंद की स्पर्श की सभी की है अब पहले कुर्सी पर अच्छी सी होती है बैठते हैं गद्दी पर कुछ देर तक तो ठीक लगता रहता है लेकिन घंटा दो घंटे होने के बाद अब वो गद्दी अच्छी नहीं लगती है उससे जो सुख होता है वो बंद हो जाता है तो ऐसे खाने में अच्छा से अच्छा हलवा खीर पूड़ी जो भी है कुछ देर तक तो खाते खाते अच्छा लगता रहेगा और खाते ही जाओ खाते जाओ फिर क्या करेंगे अब वो चीज़ नहीं अच्छी लगेगी इंद्रिया अब उसी के गुण को नहीं पकड़ पाती है तो इनकी अपनी सीमा छोटी सी होती है इसकी तो ये तो यहीं के भी नहीं पकड़ पाती हैं जितनी देर हम देखना चाहें नहीं देख सकते और जिस जिस को देखना चाहें नहीं देख सकते ध्वनि नहीं सुन सकते जितना छूना चाहें नहीं छू सकते जितना सूंघना चाहे चखना चाहें उतनी देर तक नहीं ले सकते तो इसकी सीमा तो यहीं आ जाती है इन्हीं पदार्थों में तो ईश्वर को तो वो अनंत है सारा का सारा उसको ये प्राप्त नहीं कर सकते इस कारण से इंद्रियों से इसलिए इंद्रियों से हम ईश्वर को काना चाहें तो नहीं पा सकते और एक तो ये बात है कि सीमा की दृष्टि से इंद्रियां नहीं पा सकती ईश्वर को दूसरी है कि इंद्रियों का वो विषय भी नहीं है इंद्रियों की अपने के अपने अपने विषय हैं आंख से केवल आप देख सकते हैं छू नहीं सकते हैं हाथ से आप केवल छू सकते हैं देख नहीं सकते कान से केवल सुन सकते हैं सुन नहीं सकते नाक से केवल सूंघ सकते हैं सुन नहीं सकते तो ये पांच इंद्रियां हैं इनके अपने अपने विषय व्यवस्थित हैं एक इंद्रिय से दूसरे विषय नहीं आते हैं पकड़ में एक से यदि आते तो चार की अपेक्षा ही नहीं थी आंख से यदि छूना हो जाता जैसे दिख भी जाता और छू भी लेते तो क्या होता मिठाई वालों की सारी दुकान बंद हो जाती एक जगह देखते फिर खरीदने कौन जाता उसको देख के ही खा लेते उसको चख लेते ना फिर कहीं भी दीवार में कहीं भी कोई चीज रखी होती तो जहां तक हमारी दृष्टि जाती वहीं से उठा लेते हम तो तो ये व्यवहार भी नहीं चलता अगर एक ही इंद्रिया सबको व्याप्त करती ना तो इतने सारे व्यवहार नहीं चल सकते थे आंख अगर हर चीज को देख लेती छेद करके तो कहीं कोई सो ही नहीं सकता था अभी किवाड़ बंद करके सो जाते हैं ना अल्लाह मत करो ये करो और अगर दिखाई दे देता फिर भी अंदर तो कहाँ से चैन से सो सकते थे तो इसलिए हमारे क्या है ना व्यवहार भी इसीलिए चल रहे हैं कि ये इंद्रियां सीमित हैं इसके विषय नहीं तो हमारा व्यवहार भी नहीं चल पाएगा सुख बंद हो जाएंगे सारे जितना जो इंद्रिया हैं इंद्रियों के विषय क्या है रूप रस गंध स्पर्श शब्द पांच विषय हैं सुख दुख इनका विषय भी नहीं है आख आदि से सुख पकड़ में नहीं आता है आख से देखने के पश्चात उस विषय का जो मन में ज्ञान होता है उस ज्ञान के संबंध से फिर सुख उठता है सुख दुख यानी मन में इस ज्ञान के जानने के पश्चात उस ज्ञान से सुख का संबंध रहता है उतनी मात्रा में वहां ज्ञान जाएगा पहले जान जाएगा फिर उसे संबंधित सुख उठेगा इसलिए सुख दुख की अनुभूति होगी तो बाह विषयों के आधार पर लेकिन सीधे इंद्रियों से नहीं होती है इसीलिए अनमनस्क जब रहते हैं तो उसी विषय का सुख दुख नहीं होता है ना दूसरी चीज को सोच रहे हैं और बहुत अच्छा व्यक्ति या दृश्य निकल गया तो कुछ भी पता नहीं लगता है यार बाहर से तो कुछ भी नहीं जाता से। हाँ हाँ इसमें यह होता है कि जितना को जो कुछ भी पदार्थ बाहर है सब उन्हीं पर से बना हुआ है जिससे मन बना हुआ है मन के अंदर सारे हैं गुण वो अब क्या होता है कि इंद्रियों के माध्यम से उन गुणों का जो भी आकलन होता है तो था था था वो गणित वहाँ बन जाता है तो जैसे हाँ तो अंदर वो उतने की गणित बन जाएगा वो है तो हाँ तो वहाँ भी हाँ उसी तरह का बन जाएगा जैसे चित्र लेता है ना वो रंगीन कैमरा होता है तो जिस कैमरे में अगर रंगीन नहीं है तो नहीं आएगा हरा चित्र काला सफ़ेद वाले में नहीं आता है ना इसी का लेना चाहे हरे का तो नहीं आएगा तो हरा जिसमें बैठा हुआ है पहले से उसमें हरा उगता है वो पकड़ता प्रक्रिया तो एक ही रहती है पर जिसमें पहले से रहेगा मूल में उसमें वो उभरेगा मूल में नहीं रहेगा तो नहीं उभरता है हाँ केवल उसका गणित होता है इससे इंद्रियों से कितनी कि मात्रा कितनी है ना उससे अनुपात हो जाता है उस अनुपात में इंद्रिय मन में प्रेरणा होती है फिर उस तरह की तो इस कारण से उतने गुण उसी मात्रा में उद्बुद्ध हो जाते हैं करके जो हाँ बनता है संतुलन से संतुलन जो करेगा तो आत्मा करेगा। नहीं वो प्रकृति वो बना हुआ है व्यवस्थित है आत्मा इस चीज को नहीं जान सकता हाँ जैसे कैमरा में आप बटन केवल दबाते हैं ना ये लाल पीला थोड़े करते हैं वहां पे ऐसा तो नहीं करते हैं ना वो है व्यवस्था उसकी उस तरह से तो ऐसे मन के अंदर सुख दुख उत्पन्न करने की व्यवस्था है इस इंद्रियों से जब ज्ञान जाएगा तो मन उसी तरह का हो जाएगा जैसा विषय है तो पांच इंद्रियों के विषय को तो मन ऐसे पकड़ लेता है उसमें ये उद्भुत होता है इसके अतिरिक्त सुख दुख जो होना है सुख है दुख है ज्ञान है इच्छा है क्लेश है स्मरण है जो कुछ भी सारी अनुभूतियाँ होती है ये केवल मन में होती है बहुत सारे विषय हैं जो मन के हैं संकल्प विचल कर रहे हैं सोच विचार रहे हैं सविंद्रियों से, से नहीं करते हैं कुछ भी नहीं ऐसा नहीं हो सकता है बुद्धि के द्वारा मन के अंदर सारे संस्कार होते हैं मन के द्वारा इंद्रियों के साथ किससे जुड़ना है किससे कटना है ये सारी प्रक्रिया मन से होती है बुद्धि के माध्यम से उन्हीं में जो जितना ज्ञान है उस किसी ज्ञान का निर्धारण किया जाता है वो तो इंद्रियों नाड़ियों में इस तरह का होता है मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो मार्ग अवरुद्ध होने से अब आना जाना नहीं होगा ना उसका तो भी कहीं से भी हो सकता है वो केवल उसका आने जाने का जो मार्ग है ना वो अवरुद्ध हो जाता है तो आना जाना नहीं होता है उसका इसलिए जान नहीं हो पाता है उससे कोई बनता बिगड़ता नहीं ऐसा कुछ वो तो बंद कर दिया जाता है जान को प्रक्रिया बंद हो जाती है उसकी प्रणाली तो जान नहीं होता है बाहर से संबंध हाँ जो प्राकृतिक तत्व हैं उनसे ही हमारा बना है और दूसरे का भी वैसा ही है दोनों कैमरे एक जैसे है और एक ही चित्र को लेते हैं और उनमें अलग अलग रंग एक कैमरा तो करता है हरे रंग को ही गाढ़ा कर देता है और दूसरा करता है फीका तो मेरा मन तो उसी चीज को देखता है तो उसमें शत्रुगुण उठाता है और उसी चीज को देखकर दूसरे का मन रजोगुण उठाता है ऐसे तो तो ऐसे होता है कि कैमरे वाले के चित्र बहुत रहते हैं एक के पास एक के पास थोड़े रहते हैं तो जब एडिटिंग करने लगता है ना तो वो किसी से भी जोड़ लेता है यानी संस्कार हमारे पास अतिरिक्त होते हैं कम अधिक होते हैं हर विषयों के संस्कार हर व्यक्ति का समान नहीं होता है अलग अलग होते हैं तो बाहर से गया हुआ ज्ञान तो अभी एक मात्रा में बराबर है लेकिन उससे संबंधित और भी अंदर होता है हाँ कैमरा खींचने का तो काम बराबर करेगा लेकिन उससे पहले भी खींच चुका है वो वो वहाँ सुरक्षित रहता है अब क्या होता है बुद्धि दोनों को मिला करके संतुलन करके अब फिर अभिप्राय व्यक्त कराती है उससे बुद्धि के माध्यम से दोनों का वो संतुलन करेगा अब बोलेगा जैसे जितने व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं सभी के नाम अपने अंदर हैं लेकिन सबका नहीं बोलेंगे ना जो सामने आएगा जिसको बताना होगा केवल उसी का नाम बोलते हैं ना जबकि नाम तो सारे हैं अंदर नहीं हो तो बोल नहीं सकेंगे तो अब क्या करते हैं किसका नाम बोलना है ये काम बुद्धि का करेगा और सारे नाम को मन रखेगा जितने दस बीस नाम हैं वो सारे के सारे वो एक साथ रहेंगे वो मन के पास रहेंगे लेकिन उनमें से प्रयोग किसका करना है ये बिना बुद्धि के नहीं होगा चित्तमन एक ही चीज़ है सारे सारे, एक कोई कहते हैं बुद्धि अलग है बुद्धि से उन्हीं में जो विद्यमान है ना विद्यमान में केवल वो बुद्धि भी अपने आप कुछ नहीं करती है बुद्धि भी एक वहाँ उपकरण ही है बुद्धि से दस में से एक को पकड़ लेते हैं बस दस नाम बोले जाने हैं तो दस में से एक को पकड़ लिया नहीं सही को नहीं जो अपेक्षित है उनमें से जो भी है दोनों है वहाँ पर सही भी गलत भी जो भी है लेकिन जो हमारे काम का है उसको पकड़, पकड़ते हैं बुद्धि से झूठ बोलना हो तो हम जानते हैं न सच भी क्या है और झूठ भी क्या है मन में तो दोनों ही रहते हैं अगर दोनों नहीं रहो तो झूठ नहीं बोल पाएंगे सच ही केवल होता तो सच ही नहीं बोलते ना और झूठ बिना सच के नहीं बोलते हैं जानते हैं कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है तो ठीक को तो रख लेते हैं और जो ठीक नहीं है हम जानते हैं उसको बाहर करते हैं तो दोनों दिखता है ना पहले हमको पता होता है तो एक को रख लिया जाता है दवा करके दूसरे को निकाल देते हैं वहाँ से ये छाटना जो ये भी बुद्धि से ही होता है चोर भी बिना बुद्धि का नहीं होता है चोर को बुद्धिमान कहा नहीं जाता है लेकिन होता बहुत बुद्धिमान है वो बिना बुद्धि के चोरी नहीं कर पाएगा वो तो उसका प्रयोग मतलब इनका अच्छे अर्थों में प्रयोग होता है तो ऐसे ही ज्ञान है या अज्ञान है जितना भी रहेगा सभी व रहेगा और बुद्धि से सभी का निर्धारण होता है मन में हो। और बुद्धि बुद्धि बुद्धि उनको उनमें से एक को को। चाहती है। है जड़। तो तो जीवात्मा जीवात्मा ने प्रेरित किया किसको उठाना है किसको है। सारा चाहता जीवात्मा ही है जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ना तो गाड़ी में एक गेयर होता है एक आपका क्लच होता है और वो तो ब्रेक होता है तो जो गेयर होता है वो सीमा को निर्धारित रखता है ना 10 से 20 तक चलाना हो तो इस पर चलाएँगे 20 से 30 चलाना हो तो इसे चलाएंगे 40 से 50 आगे चलाना हो तो इसे चलाएँगे लेकिन वो 10 से 20 के अंतर भी तो कम अधिक का होता है ना उसमें तेल बढ़ाते हैं कम करते हैं जो करते हैं दूसरे हाथ से तो एक से पहले गेयर पकड़ लेते हैं उस गेयर के अंतर्गत फिर गति कम अधिक होती है वो दूसरे से होता है काम वो गेयर से नहीं होता है तो कम अधिक करते हुए भी एक सीमा रखते हैं आप इस पर मुझे चलना है तो ये गेयर का काम समझिए बुद्धि का है वो विषय एक को निर्धारित कर लेगी उस एक निर्धारित विषय पर फिर अब उससे संबंधित आगे पीछे विषय फिर चलते रहेंगे वो मन से फिर होता रहेगा लेकिन काम ये पकड़ के रखेगा आत्मा ये वाला पकड़ के रखो लेकिन वो सीधे नहीं पकड़ सकता उसको साधन चाहिए पकड़ के जैसे आपको भी 20 से 30 के किलोमीटर निश्चित करने के लिए गेयर चाहिए वैसे आप नहीं कुछ कर सकते चालक नहीं कुछ कर सकता उसके लिए भी उपकरण चाहिए उसको और कम अधिक और अधिक करने के लिए भी दूसरा उपकरण चाहिए दोनों का प्रयोग तो चालक ही करता है ना तो एक से निश्चित रखता है करके दूसरे से उसमें अब कम अधिक फिर करता है तो ऐसे ही आत्मा ही बुद्धि से निर्धारित करता है विषय को पहले तो कईयों में से ये कुछ छाँटता है एक छाँट लिया फिर उसके बाद अब उस छटे से भी कम अधिक करता रहता है वहाँ कौन मिलता है इससे कौन नहीं मिलता है ये फिर भी करता है वो हाँ बुद्धि से केवल निर्धारित कर लिया अभी जैसे है कि हमको इस मंत्र पर बोलना है ये हमारे मन में बैठा हुआ है लेकिन इसके बाद भी तो हम विषय अंदर हो रहे हैं ना तो अगर केवल बुद्धि से काम लेते तो विषय नहीं बदल पाते लेकिन विषय छोड़ भी नहीं रहे सर्वथा वो पकड़े हुए भी है ना और बदल भी रहे हैं तो एक ही उपकरण से दोनों काम नहीं हो सकता था एक से हमने विषय को मान भी रखा है इस मंत्र से संबंधित हमको करनी है बात और दूसरा है कि इससे अतिरिक्त भी बात निका रहे हैं बुद्धि से हम उस विषय को पकड़े हुए हैं और चिंतन जो कर रहे हैं विचार जो कर रहे हैं अभी उस पर ये मन से कर रहे हैं दोनों का उपयोग हो रहा है कर रहे हैं हम ऐसे वहाँ पे मन भी होगा बुद्धि भी होगी और अहंकार भी होता है ये दोनों चीज़ें हैं ये पता न मन से लगता है न बुद्धि से ये कोई चीज़ है ये जो भूति हो रही है ना ये ना मन से होती है ना बुद्धि से ये अहंकार से होती है तो ये भी व्यापक रहता है सदा रहेगा जुड़ा हुआ जो लगना मात्र हो रहा है ना जिससे वो लगना अहंकार से होता है तो ये तीसरा भी रहता है वहां पर वो दो अर्थ होते हैं उसके एक होता है ज्ञानात्मक अहंकार ये कोई चीज आपने विद्या पढ़ ली पहले नहीं जानते थे अब पढ़ लिया आपने तो आपको आ गया तो अब क्या हुआ ना पहले आप छोटा मान रहे थे वो चीज नहीं होने से या धन नहीं था बल नहीं था तो उस समय आप छोटा मान रहे थे ये मानना था एक अब वो शायद चीज जब आ गई तो अब आपने मान लिया कि मैं बड़ा हो गया तो वस्तु का आना एक अलग अवस्था लेकिन वस्तु तो आने पर एक मानना भी होता है मान लिया विद्वान हो गया तो ये मानने वाली जो चीज हुई ना इसका नाम है ये ज्ञानात्मक अहंकार है इससे भी लगता है नहीं मैं बड़ा हुआ वो चीज नहीं होती तो बड़ा हुआ लगता नहीं है तो ये मिथ्या ज्ञान से संबंधित जो बड़पन है यह छोटापन है ये अहंकार होता है इसको ज्ञानात्मक अहंकार कहते हैं। एक होता द्रव्य है द्रव्यात्मक अहंकार है जिससे किसी चीज की अनुभूति मात्र होती है वो चीज वस्तु आई आपके पास विद्या या धन आया तो वो अलग है ना आपसे वो धन भी आधार बन रहा है बड़ा होने का बड़ा आदमी है उसके पास धन नहीं दिखे तो बड़ा कह भी नहीं सकता है ना और एक है उसको लगना भी चाहिए आपको किसी ने एक लाख रुपए का चेक दे दिया है जेब में आपको है दे दिया डाल दिया लेकिन आपको पता नहीं है तो आप नहीं कह सकते हैं ना धन तो आ गया लेकिन आपको पता नहीं हो चला अभी तो आप नहीं कह सकते कि मेरे पास एक लाख रुपए हैं। पता यदि चल जाएगा या उसने कह दिया वचन दे दिया तो भी कभी कह देते ना हाँ मिल गया काम हो गया ऐसा कहते हैं ना इसी के पास जाते हैं कि ये जी काम कराना है उसने बोल दिया हाँ ठीक है करा दूंगा तो हो जाती है निश्चिंतता काम अभी हुआ नहीं है लेकिन केवल ज्ञान हुआ है उसका यहां हो जाएगा तो मान लेते हैं कि ये हो गया वस्तुता तो काम क्रिया में बाद में होगा तो ऐसे एक अवस्था ज्ञान की होती है विषय की और एक द्रव्य की होती है दो अवस्थाएं होती है इसकी जो द्रव्यात्मक जो अहंकार होता है वो घटता उसका नहीं होता है निश्चिंत ज्ञान से जो होता है अहंकार इसमें घटना बढ़ना होता है ज्ञानात्मक का वो भी मिथ्या है तब कुछ अहंकार वे निश्चित हैं वो घटाने की जरूरत नहीं है लौकिक दृष्टि से जैसे आप विद्वान हो गए और मान रहे हैं कि मैं तो इस विषय का विद्वान हूँ कोई व्यक्ति अगर इस विषय में गलत कहेगा तो मैं खंडन करूंगा उसका तो ये जो आपका अहंकार है ये उचित है आप उस विषय को गलत नहीं सिद्ध करने देंगे किसी को अगर आप में नहीं है अहंकार ना तो वह वो सिद्ध कर देगा आप चुपचाप बैठे रहेंगे वहीं आपकी संपत्ति है देश है समाज है घर है उसको कह रहे हैं कि ये मेरा है और जिसका नहीं है वो आता है लूटने के लिए और आप चुपचाप बैठे रहते हैं तो ये अनुचित है लेकिन उसको मना करते हैं नहीं दूंगा लेने तुझे तो नहीं दूंगा लेने ये अहंकार के कारण ही कह पाएंगे निषेध उसका जब करेंगे इसी शक्ति से करेंगे नहीं अहंकार है तो उसको मना नहीं कर सकते पर ये अनुचित नहीं है लूटने जाता है वो कहता है कि ये मेरा हो गया ये तो अनुचित है लेकिन जो उसको नहीं लूटने देता है अपनी चीज की जो रक्षा कर रहा है उसके लिए जो अहंकार है वो है ही नहीं है तो लौकिक दृष्टि से भी एक अहंकार होता है जबकि ये मिथ्या है ये भी मेरा है ये जो कह रहे हैं ना वो भी मिथ्या है वो आत्मा की दृष्टि से नहीं है लोक की दृष्टि से है वो भी लेकिन आत्मा का स्वरूप जब मानेंगे तो वो भी मिथ्या है तो अहंकार के भी चार पाँच कोटियाँ हो जाती वो अध्यात्म स्वरूप में देख लेना अपना विषय इधर उधर चला जाएगा वहाँ पर ये मिल जाएगा आपको दोनों तरह के होते हैं पाँच कोटियाँ इसकी हो जाती है।, है आ दिया हुआ है उसमें पढ़ लेना उसको तो <coughs> संक्षेप से कर ले इसको नश्य देवा यानी इंद्रिया जिसके पार को नहीं पा सकती क्योंकि इंद्रियाँ सीमित विषय को देखती है ऐसे देवता यानी विद्वान लोग विद्वान लोग भी एक व्यक्ति कितना जान सकता है आखिर एक पेड़ के बारे में पूरा नहीं जान सकते अपने शरीर के विषय में पूरा नहीं जान सकते संसार में कितने गधे घोड़े हैं एक आदमी गिनती नहीं कर सकता कितने कीड़े मकोड़े हैं एक व्यक्ति नहीं गिन सकता यहीं पर आपको ये नहीं पता चलेगा कहाँ कूड़ा एक नगर में आपको बता दिया जाए कितनी नालियाँ कहाँ पर हैं वो तो गिनेंगे क्या नहीं गिन सकते ना ऐसे ही क्या होता है कि सभी जान एक व्यक्ति को नहीं हो पाता है तो लेकिन ईश्वर को सारा होता है तो कैसे तुलना करेगा वो सारा ज्ञान होगा ही नहीं इसलिए कोई देवता भी विद्वान भी उसको पूरा नहीं जान सकता न मरता मनुष्य भी नहीं जान सकता पूरा नहीं जान सकता उसको और प्राण हैं ये सब भी उसको नहीं जान सकते क्योंकि ये कोई भी पार उसके नहीं पर पाए सभी के साथ ही क्या हैं सीमित शक्ति वाले अनंत नहीं कोई है इसलिए उसको पार नहीं होंगे और वो क्या होता है सभी के ऊपर व्यापक है सभी के साथ उसका संबंध है हमारा तो अकेले अकेले का है लेकिन उसका सभी के साथ है वो एक कहानी आती है ना राक्षस वाली उसको कहते हैं नहीं राक्षस क्या कहते बालिका आता है कि उसके सामने जो कोई शत्रु आता था उसका आधा बल आ जाता था उसमें उसी से वो पराजित कर देता था उसको अपना तो उसका बचा ही रह जाता था तो इसका अभिप्राय क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो जितना होता है उससे हमको उसके पता लग जाता है केवल उसके छिद्र को हम जान जाते हैं वो छिद्र उसके सामने आने पर ही तो पता लगेगा ना पहले तो नहीं लगेगा वो सामने जब आएगा तो देखेंगे तो पता लगेगा तो छिद्र पता लगते ही वो समझो आधा हो जाता है जिस आदमी को आप निर्दोष देखेंगे ना तो उसको आप खुद दबाने की हिम्मत नहीं होगी दवाना केवल उसी स्थिति में होता है जब उसकी कोई दोस्त पकड़ में आ जाए बिना दोस्त पकड़े नहीं दबा सकता कोई किसी को तो वो दोष दिखते ही उसका बल समझो आ गया वो। इतना नहीं करेगा वो वो पता चल गया कि मेरा दोस्त जानता है इतनी हिम्मत नहीं करेगा वो डरता है फिर भी डाकू भी डरता है बलवान होता है ना वो छीनते समय तो भी डरता है कि उसको पता होता है दूसरे को पता लग गया तो वो उसका छिद्र होता है दोष है ये तो ऐसे ही किसी व्यक्ति का दोष हमको दिख जाता है समझो उसकी शक्ति आ गई अपने पास आ जाती है उससे फिर हम उसको हराते हैं यही चीज़ें हैं इन सभी चीज़ों में होता है कि इनके अंदर सभी में दोष हैं और नहीं वो होता है एक ये होता है कि जो दुष्ट है विरोधी है अगर आपके दोस्त को जान गया तो आपका अहित करेगा लेकिन जो आपका हितैषी है और आप उस दोस्त को स्वयं दूर नहीं कर सकते तो वो उसको फिर बताना होगा जैसे डॉक्टर है अपना रोग दिखाना पड़ता है उसको दूसरे दुश्मन को बता दो कि मुझे ये रोग है तो और दूसरी गोली दे देगा वो लेकिन ठीक भी तो कराना होगा आपको तो डॉक्टर को अगर नहीं बताते हैं कि मुझे ये रोग है तो ठीक भी तो नहीं होगा ना तो दोनों स्थितियाँ होती है जो आपको लगता है कि मेरा हितैषी है ये और जो समर्थ है हितैषी होते हुए भी, भी इस दोष को दूर करने में है समर्थ ये तो उसको तो बताना चाहिए लेकिन जो नहीं करेगा उल्टा हानि हमारी कर देगा तो उसको नहीं बताना चाहिए दूसरी बात है कि जो हानि नहीं कर सकता है उसको बता देने पर भी नहीं है कुछ या उस दोष से अब मेरी हानि नहीं होगी तो भी बताने पर कोई बाधा नहीं है बता दो तो कोई बात नहीं पहले हुआ है कोई दोष लेकिन अब कोई हमको नहीं उसके कारण दबा सकता तो इस स्थिति में बताने में कोई बाधा नहीं है लेकिन जब लग रहा हो कि यह करेगा दुरुपयोग और हम नहीं इसको रोक पाएंगे तो बता नहीं बताना चाहिए और जहां की दोष बिना बताए जाएगा ही नहीं तो वो नहीं जाएगा दोष वहां बताना ही फिर उपाय है तो ऐसा देख करके करते हैं इसको तो ये सभी के सभी क्या होंगे हाँ। कमे और ईश्वर क्या है सभी को व्यापक है यानी सभी को दोषों को वहीं से जानता है वो व्यापक होने के कारण सभी के साथ उसका संबंध है बाकी का उसका साथ एक, -एक संबंध है इस प्रकार से फिर वो बैकअप है और तो क्षाश आपके अंदर वो छेदक बल से विद्यमान है छेदक बल का मतलब पीछे बताया था जैसे किसी भी पेड़ को आपको मारना हो तो क्या करेंगे पूरे को काटना जरूरी नहीं होता उसकी जड़ को खाट खोट दो वो मर जाएगा जैसे गेहूं होता है पानी नहीं मिलता है इसको कोई भी फसल है तो जड़ में केवल पानी नहीं मिलता है तो पूरा फसल नष्ट हो जाती है ये क्या है इसके छिद्र हैं ऐसे ही सभी के होते हैं तो जो सृष्टि की रचना की है ना ईश्वर ने ये रचना इसने इस प्रकार से कर रखी है कि कल को ये नष्ट हो जाएंगे क्योंकि ये क्या होते हैं सामान्य रूप से तो दिखता है ये हर चीज हमको अपने अवयवों को लेकर के बढ़ते रहते हैं तो खाद पानी अगर मिलता रहेगा ना तो संसार में जितने पेड़ पौधे हैं कभी नष्ट नहीं होंगे ये लेकिन खाद पानी मिलते हुए भी नष्ट होते हैं ना? नष्ट होते हैं जैसे गेहूँ है तो पहले तो क्या होगा वो बढ़ता ही रहेगा बढ़ता रहेगा उसी दिन पानी मान लो नहीं दो तो मर जाएगा लेकिन पानी अगर मिल जाए उसको तो बढ़ता रहेगा लेकिन एक, एक दिन ऐसा भी होता है कि पानी मिलते हुए भी नहीं बढ़ता है वो। मिनट बाद सूख जाए गेहूं पक जाए अब कितना ही पानी देते रहो नहीं बढ़ेगा वो मर जाता है वो। तो वहां क्या है उसके बीज ऐसे बनाए रचना ऐसी बना दी उसमें अंतिम चीज को पकड़ने की नहीं रखी नहीं रखा एक स्थिति ऐसी आती है जहां से वो नया अवय अव नहीं पकड़ेगा उस एक चीज को हटा देता है ईश्वरब उस एक चीज़ हटा देने से वो आगे नहीं बढ़ता है इसलिए हर कोई क्या होता है नष्ट हो जाती है चीज़ अंत में एक सीमा उसकी जो किसी की बनाई ना इस प्रकार से जो अपने आप चल सकती है बढ़ सकती है उसमें भी एक स्थिति रखी उसने उसको नहीं देता है उत्साह तो वस्तु अपने आप ही बंद हो जाती है तो सूर्य चांद्र जितने भी है ये चलते पहले अपने आप ही चलते रहते हैं लेकिन इनके अंदर अंदर ही अंदर टूटन होता रहता है वो छिद्र इसके होते रहते हैं अवयव निकलते रहते हैं इसके वो तो अवयव निकलते निकलते एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि ये नहीं चलेंगे तो ऐसे सभी को क्या है उसमें छेदक उसको जानता है ईश्वर रचना इस तरह से करता है नहीं तो सारा भर देता हो, तो ये उसके सामने समस्या हो जाती टूटते ही नहीं है तो वो जानता है कि कहाँ से कि मारा जा सकता है कैसे कौन मर जाएगा उसको पता होता है तो इस प्रकार से क्या है वो छेदक बल के द्वारा भी सभी के ऊपर व्याप्त होते हुए सूर्य को चंद्र को पृथ्वी को इन सभी की क्या के साथ क्या है वो इसकी रक्षा करता हुआ हमारे लिए इंद्र होकर के हमारी रक्षा के लिए समर्थ हो तो दूसरी बात इसमें अंतिम मुख्य बात ये निकलती है कि देखिए जो इतना बड़ा बलवान है इतना महान है विद्वान है समर्थ है जिसको कोई नहीं पार पा सकता है उसका क्या है हमारे साथ भी संबंध है यहां आपको किसी संस्था के बड़े व्यक्ति से परिचय हो तो अब साथ में रहने वालों से साथ में रहने वालों को और की नहीं है और आपका परिचय है उसके साथ तो अब दोनों की स्थिति कैसी होगी अलग होती है ना क्यों हो रही है केवल संबंध मात्र कारण हो रहा है लोग चाहते हैं न जो बड़े बड़े नेता हैं अधिकारी हैं उससे अपना संबंध बना के रखना चाहते हैं क्यों ये इनमें विशेष हो जाते हैं कोई लल्लू पंजू भी अगर नेता होगा ना तो कोई ना कोई उसके पीछे लग ही जाएगा क्यों लग जाते हैं कि वो जो वहाँ जिसमें कुछ नहीं उसको कोई नहीं पूछता था ना अब उसको पूछने लग जाते हैं तो महिमा किसकी है संबंध की है जितने बड़े से जितने ऊंचे से हमारा संबंध हो जाता है हम भी ऊंचे हो जाते हैं उतने तो अब ये देख लो कि इतना महान जो ईश्वर है यदि हमारा संबंध बन जाता है उससे तो कहाँ रहेंगे हम बैठे हुए यही तो नहीं रह सकते नियम ये जब यहां लागू होता है तो वहां भी होगा वस्तुतः संबंध तो है लेकिन क्या कारण है अभी हमने नहीं बना रखा है बस स्वाभाविक संबंध तो उसका है एक एक व्यक्ति के साथ है सभी के साथ है लेकिन हर कोई बना नहीं सकता ये गधे, घोड़े जितने पशु पक्षी हैं चाह कर एक तो चाहेंगे नहीं पहले ये ये कभी नहीं बना पाएंगे ईश्वर से संबंध लेकिन मनुष्य बना सकता है मनुष्य बना सकता है पर मनुष्यों में भी सब नहीं बना पाएंगे जो उसके पीछे लगेगा अब वो बना पाएगा लेकिन बनाने के बाद उसको ये परिणाम आएगा हमारे साथ व्यक्तिगत संबंध है ईश्वर का तो उस व्यक्तिगत संबंध को हमें प्रकट करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए उस संबंध को जानने के लिए समझने के लिए उसको प्रत्यक्ष करने के लिए हमें रहना चाहिए। तो इतना बड़ा है इतना महान है उसका लाभ हमें मिलने लग जाएगा। ये इस मंत्र का अभिप्राय है। तो हम किसी को अपनी गलती बताते हैं उस गलती को हमें स्वयं छोड़ते हैं लेकिन कहते हैं कि जब तक हम नहीं बताएंगे वो नहीं छूटेगी दूसरा तो नहीं उसको छुटवाता प्रेरित तो कर सकता है लेकिन वो छोड़ते और हम जाएं तो अपने दोषों को दूसरे के सामने बताने से ऐसा होता है अपनी चीजें तो अपने अधीन होती है स्वैच्छिक होती है लेकिन दूसरे के पास वो चली जाती है ना तो उस विषय में हम पराधीन हो जाते हैं आपका दोष दूस अगर दूसरे को नहीं पता है तो आप उसके सामने निरढ़ से रहेंगे जबकि दोष करते रहेंगे पर आपको भय नहीं लगेगा लेकिन आपने बता दिया अब तो अब निडर नहीं रह सकते आप अब उसकी अपेक्षा आप आपको करनी पड़ेगी वो टोक सकता है उसका जो टोकना है ना वो फिर भारी पड़ता है तो उस टोकने के कारण अब हम विवश हो जाते हैं जब तक वो टोकता रहेगा तब तक आप चैन नहीं ले पाएंगे तो अब उसे इसी स्थिति में क्या होता है छोड़ना ही पड़ेगा तो उससे फिर अब क्या होते हैं हम एक प्रकार से क्या मजबूर कह सकते हैं उसको यानी विवश हो जाते हैं फिर छोड़ने के लिए उस दोस्त को तो इस दृष्टि से फिर क्या होता है अब हम छोड़ने के लिए करने लग जाते हैं वो बताता है दूसरी बात है कुछ उपाय भी अगर जानकार होता है वो तो उपाय भी बता देता है नहीं बताने पर उपाय भी नहीं बता पाता है वो और अगर उसी दोस्त को हम अपने अंदर टोकते अपने से नहीं होगा अपनी स्वतंत्रता होती है जब हम चाहेंगे तब उसको कहेंगे बुरा जब नहीं चाहेंगे तब बुरा नहीं कहेंगे उसको वो अपने अधीन होता है इसलिए वो दोस्त दूर नहीं होते अपने आप दूसरे के बाद वो जब चाहेगा तब कहेगा बुरा ये दुष्ट आदमी है तो इसलिए उसको हमें फिर अपनी स्थिति उनको दिखाने पड़ती है नहीं मैं ठीक हूँ तो वो तभी मानेगा जब वो दोस्त पता लग गया है कि छोड़ दिया इसने उसके पहले नहीं मानेगा वो तो ऐसे हम विवश हो जाते हैं फिर तो जहाँ अपनी शक्ति नहीं कर पा रही है वहाँ अगर दूसरे के हाथ में दे देते हैं तो वो अब बिवस हो कर देते हैं उसको तो इसलिए दूर कर देते हैं दोस्त को